दूसरे स्कंद में प्रवेश करते हैं परीक्षा महाराज जी ने प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए परीक्षा महाराज जी यह नहीं कह रहे हैं भक्तों कि मेरी मृत्यु सात दिन में होनी है मुझे क्या करना चाहिए जीवों के कल्याण के लिए प्रश्न किया है परीक्षा महाराज जी ने दूसरा इसका नरम होता है सुखदेव जी महाराज जी के द्वारा बड़ा सुंदर कहते हैं श्री सुखदेव महाराज जी वरिया ने शे प्रश्न कृतलोक हितो नृपा आत्मावित समता पुंसान श्रोतव्य दिशु पर हे परीक्षत हे राजा आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कृतलोक हितो सब जीवों के कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है लेकिन भक्तों यहां पर श्री सुखदेव महाराज जी कहते वरिया ने शते प्रश्न वह वकार शब्द जो निकला वह वकार ब्रह्म का बीज है और इससे हमें यह मालूम होता है कि श्री सुखदेव महाराज जी के भीतर क्या भरा है ब्रह्मानंद क्योंकि जो अंदर होता है वही बाहर आता है अगर आप मूली खाकर बैठे हो तो मूली की ही डकार आएगी लहसन प्याज खाकर बैठे हो उसी की डकार आएगी इसलिए सुखदेव महाराज जी के भीतर भरा है ब्रह्मानंद इसलिए सुखदेव महाराज जी क्या कहते हैं भक्तों? वरिया ने शते वह ब्रह्म का बीज वकार जो है वह श्री सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षक से कहते हैं कि राजा जीवों के कल्याण के लिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है लेकिन जीव ही माया में डूबा है निंद्रया ते नया दिवाचारत हया राजन कुटब भरणी राजा ये जो जीव है ना ये रात्रि पत्नी के संग गुजार कर अपनी रात्रि को क्या करता है जाया कर देता है या तो रात्रि सो कर जाया कर देता है सोता है पत्नी संग अपनी रात्रि को जाया कर देता है और सवेरे कुटुंब के पालन के लिए अपने दिन को जाया कर देता है हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा करता रहता है एक जगह से काम को खत्म करता है दूसरी जगह चला जाता है मेरे कुटुंब का क्या होगा अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो दिन कुटुंब के पालन के लिए जाया कर देता है और जिनको पाला वही आंखें दिखाने लग जाते हैं और जिनसे इतना प्रेम करता वही धोखा देकर चले जाते हैं मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उनकी मृत्यु देखकर भी ये वैराग्य जागृत नहीं करता कि आज ये चला गया कल मैं भी जाऊंगा इसलिए कितने भक्तों राम राम सत्य राम राम सत्य अर्थ होता है कि ठाकुर जी आप ठीक कहते हैं कि जो संसार में आया है वो चला जाएगा आज ये जा रहा है जब तक हमारे पास शरीर हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे भक्तों शरीर खत्म बातें भी खत्म क्योंकि चमककार तो परमात्मा का है परमात्मा कैसे चमककार करते हैं आत्मा के रूप में बड़ा सुंदर संत कबीर साहेब जी कहते हैं रात गवाही सोई के और दिवस गवायो खाए हीरा जार रन्म लियो और कौड़ी बदली जा रात को सो सोता है गवा देता है दिन को खाने पीने में गवा देता है चौरासी लाख योनि है जाया कर देता है चौरासी लाख योनि के बाद मानव शरीर की प्राप्ति होती है हीरे जैसा मानव शरीर को क्या करता है जाया कर देता है सुखदेव जी परीक्षक जी से कहते हैं कि हे राजा यदि किसी को मृत्यु के भय से मुक्त होना हो तो उन्हें तीन बातों पर बड़ा ध्यान देना चाहिए तस्माद भारतम सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य तव्यता समर्तव्य चेचिता भयम मृत्यु से मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता हो उसे ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाओं को रसा स्वादन करना चाहिए क्यों सुनना चाहिए साहब जितना वो कथाओं को सुनेगा उतना उसका मन भगवान माधव के चरणों में लग जाएगा और दूसरी बात मन लोहे के समान इतनी जल्दी भगवान की सेवा में लगने वाला नहीं है लेकिन लोहे के दरवाजे खिड़की आदि सब कुछ बनते हैं लोहा तो बहुत ठोस होता है तो कैसे बन जाते हैं बोले लोहे को गर्म किया जाता है जब लोहे में लालिमा आ जाती है तब हथोड़ा मारो जहां चाहो वहीं मुड़ जाएगा इसी तरह मन भी जल्दी कर कर भगवान की भक्ति में लगने वाला नहीं है तो क्या करें बोले सबसे पहली भक्ति ये सुनना शुरू तब ले सुनो क्या होगा सुनने से बोले कानों के द्वारे जब भगवान की कथाओं को श्रवण करोगे तुझे तो हृदय है वो पिघलेगा और जब सुनने से हृदय पिघलेगा तो वैराग्य का हथोड़ा मार देना मन वहीं पर मुड़ जाएगा इसलिए पहले सुनना सुनाना पहले सुनना पहले लंबर पर है और सुनाना दूसरे नंबर पर अगर कोई कहे मैं डूब गया डूब गया डूब गया, गया बचाओ तो साफ डूबा नहीं है क्योंकि डूबने वाले व्यक्ति की आवाज नहीं निकल सकती अगर वो कह रहा है डूब गया डूब गया बचाओ इसका मतलब डूबा नहीं है कसर है क्योंकि डूबने वाला व्यक्ति बोली ही नहीं सकता चिल्ला रहा है इसका अर्थ यह हुआ कि अभी डूबा नहीं है सब तो कुछ लोग कहते हैं साहब बहुत कुछ पढ़ लिया आपको भी सकता नहीं है वो डूबा नहीं है नहीं। जो वास्तव में डूब गया है उसको यदि कोई बचाने जाता है कि वो भी उनके संग डूब ही जाता है इसलिए पहली भक्ति है सुनना आपने देखा होगा अभी तो हमारे समाज में सुनाने वाले बहुत है सुनने वाले बहुत कम रहे हैं। कोई भी बहुत बड़ा आयोजन आप भंडारा आदि कर दो तो सुनाने वाले पचास आ जाएंगे सुनने वाले दस होंगे वहां आप जो सुना रहे हैं उनसे कुछ आप पूछ लीजिए आप जिस महिमा को आप गा रहे हो ये कहां से इतिहास शर्म हुआ बोले ये तो हम नहीं जानते तो नहीं जानते हो तो उस महिमा को आप कैसे बता रहे हो तो पहले जानिए पहले सुने फिर सुनाइए और जो जितना अच्छा सुनेगा वो उतना तो ही अच्छा सुना सकता है इसलिए पहली भक्ति है सुनना और सुनाना दूसरे नंबर पर देखो श्रोता और वक्ता वक्ता का अर्थ है कहना श्रोता का अर्थ है सुनना लेकिन वक्ता भगवत प्रेम में डूब नहीं सकता है श्रोता डूब सकता है यदि वक्ता भगवत प्रेम में डूब जाए तो वाणी अवरुद्ध हो जाएगी खराब हो जाएगी कोई तो ऐसा प्रसंग आ जावे ठाकुर जी ने अहल्या का उद्धार कर दिया ये प्रसंग कहते कहते अगर वक्ता भगवत प्रेम में डूब जावे रोने लगे तो साफ वाणी अवरुद्ध हो जाएगी क्योंकि तो वक्ता अगर रोएगा तो कथा कैसे कहेगा इसलिए वक्ता को बहुत अपने आप को संभालना पड़ता है लेकिन श्रोता अपने आप को संभाल ले नहीं वो तो भगवत प्रेम में डूबे खूब गोटे लगाए नेत्रों से आंसू बहाए, जोर जोर से चिल्ला वैसा श्रोता भगवत प्रेम में डूब सकता है तो सुनना पहले सुनाना बाद में तो दूसरी भक्ति बताते हैं कहने की कीर्तन दूसरी भक्ति हमारी कथा के बीच में यदि कोई बड़े कोई साहब आकर बैठ जावे कोई मिनिस्टर आदि और हम साहब उनको जानते ही नहीं है ये कौन है साहब तो जब हम उनको जानते नहीं है तो हम उनको सम्मान आदि नहीं देंगे क्योंकि हम तो इन्हें जानते ही नहीं है हम तो यही समझेंगे भैया कोई कोई व्यक्ति जा रहा होगा सुना होगा भाई कथा हो रही तो आकर बैठ गया होगा हम जैसा ही आम व्यक्ति होगा तो हम उसको मानता नहीं देंगे और यदि हमको पता लग जावे कि फलाने मिनिस्टर साहब जी हमारे यहां कथा में आ रहे हैं तो सावधान हो जाएंगे सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो जाएंगे आदि बरसाएंगे स्वागत करके उनको पंडाल में लेकर आएंगे बिठाएंगे लेकिन ये चिप्स कब होगी जब हम उनकी महानता को जान जाएंगे जानत तुम, तुम ही हो जाए जो तुमको जानता वो आपका ही हो जाता है इसलिए राम जी कौन है श्याम जी कौन है पहले थाओ को सुनकर उनको जानना होगा कि क्या उनकी महान है और जब उनकी महान को आप लोग जान लोगे फिर फिर तो दबाकर उनके नाम का कीर्तन और जप करोगे क्योंकि आपने जान लिया प्रभु कौन है तो कहने की भक्ति दूसरे नंबर पर है कीर्तन और तीसरा ध्यान तीसरे नंबर पर है ध्यान ध्यान करना जिन कथाओं को सुना जिनके नाम का जप कीर्तन करते हो अब एकांत में उन्हीं लीलाओं का ध्यान करो <coughs> परीक्षित महाराज जी कहते हैं वो तो सब बात ठीक है अब मेरी मृत्यु में तो सात दिन है अब ध्यान आदि में कहा करने बेटू अरे हमारे सुखदेव महाराज जी क्या कहते हैं सुखदेव जी कहते अरे राजा परीक्षक तुम्हारी मृत्यु तो सात दिन में होगी अरे जिसे अपना परलोक बनाना हो उसके लिए तो केवल एक मुहूर्त अपने परलोक बनाने के लिए 45 मिनट भी बहुत होते हैं तुम्हें भई भी तो होने की आवश्यकता नहीं है के बात तो ये बात तो हमारे सुखदेव महाराज जी कह सकते हैं और किसी में क्या मजाल कहने की अक्सर कोई शरीर में रोग हो जावे तो किसी डॉक्टर के पास जाओगे भैया इतना बड़ा ऑपरेशन होगा इतने महंगे इंजेक्शन लगेंगे और इतनी महंगी दवाइयां आएगी इतना पैसा लगेगा अब बिचारे जो ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं ऑपरेशन तो हुआ नहीं ऑपरेशन से पहले ही भयभीत कर देते हैं डॉक्टर आधा मरीज तो उसको ऐसे बना देते हैं लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं भक्तों आप जाए डॉक्टर साहब पेट में दर्द बहुत होता है डॉक्टर साहब चेक करेंगे समझ गए अरे भैया घबराने की बात नहीं है एक छोटा सा इतना सा ऑपरेशन होगा हम आपको ऑपरेशन कर कर आपको घर पर ही भेज देंगे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कोई इतना बड़ा मसला नहीं है अरे बातों से ही ठीक कर ऑपरेशन तो उसने अभी किया भी नहीं है यही सर्जन हमारे सुखदेव महाराज जी सुखदेव महाराज जी से पहले कहीं ऋषि मुनि परीक्षा महाराज जी को कहते हैं यज्ञ करो दान करो तपस्या करो व्रत आदि रखो सबकी बात परीक्षा महाराज जी को नहीं सूझी नहीं भाई और हमारे सुखदेव महाराज जी कितना सुंदर कहते अरे राजा तुम्हारी मृत्यु में सात दिन तो बहुत है जिसे अपना परलोक बनाना हो उसके लिए पैंतालीस मिनट बहुत बहुत है, बहुत है। तो कितना दिल बड़ा कर दिया सुखदेव जी कहते हैं अरे राजा परीक्षा परीक्षद ईश्वागो वंशी राजा थे जिनका नाम था खटवांगू अरे इन्होंने तो केवल ढाई घड़ी में मुक्ति को प्राप्त कर लिया था ढाई घड़ी एक समय असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया तो सारे देवता अयोध्या में आते हैं भक्तों महाराज खटवांगू को देवताओं ने कहा कि महाराज आप हमारी ओर से युद्ध कीजिए खटवांगू जी कहते हैं कि हे देवो शरीर तो ना है आज नहीं तो कल मरना ही है तो इस शरीर से हम आपके कुछ काम आ जावे तो आहो भाग्य तो महाराज खटवांगू देवताओं की ओर से युद्ध किए और सारे रीतियों को मारकर भगा दिया और स्वर का राज्य उन्होंने देवराज इंद्र को दे दिया महाराज कटवांग देवराज इंद्र के यहां से भक्तों जब विदा होने लगे हैं तो जाते जाते देवराज इंद्र ने राजा से कहा कि महाराज आप हमसे कुछ वर मांग लीजिए आपने बहुत उत्तम कार्य किया है हमारे लिए महाराज कटवांगु मन में विचार करते कि हमने इनका खोयावा राज्य इन्हें दिलवा दिया और ये हमें कह रहे हैं कि वर मांग लो ये क्या देंगे हम देवराज इंद्र ने महाराज के मन की बात को जान लिया देवराज कहते हैं, राजा तुम्हारे मन में जो चल रहा है ना कि हमने इनका राज्य दिलवाया, ऐसी बात मन में मत सोचिए क्योंकि हम देवता भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं चौंक गए महाराज खटवांग देवता तो वास्तव में मन की बात को जानते हैं महाराज कटवांगू ने नमस्कार किया और कहा कि देवराज इंद्र से महाराज आप हमें यह बताइए कि हाँ हमारी मृत्यु में कितना समय कितनी आयु है हमारी देवराज इंद्र कहते महाराज आपकी मृत्यु में केवल ढाई घड़ी है ढाई घड़ी बाद आपका शरीर खत्म हो जाएगा महाराज कटवांगू ने देवराज इंद्र को नमन किया और कहा कि अगर यही बात है तो हे देवराज इंद्र आप हमें ऐसा विमान दे जो पलक झपक हमें अयोध्या पहुंचा दे। देखिए सब, पलक झपक हमें अयोध्या पहुंचा दे कुछ लोग नीचे से स्वर्ग जाने की ख्वाहिश करते हैं और हमारे महाराज खटवांगू जी स्वर्ग में बैठे हैं और अपने देह को त्याग करने के लिए उन्होंने मृत्यु लोग अरे अयोध्या को चुना स्वर का त्याग कर रहे हैं महाराज खटवांगू विमान पर बैठकर अयोध्या जा रहे हैं देवता उनको विदा कर रहे हैं लेकिन इनके स्वागत के लिए भी देवता खड़े हो गए महाराज खटवांगू गए सरियों में आचमन कर कर सनान आदि कर कर अपने पुत्र को राजगदी पर बिठाया और जिस विमान पर आए थे भक्तों उसी विमान पर ठाकुर जी के धाम को जा रहे हैं आप देवता उनका स्वागत कर रहे हैं इस प्रसंग को सुनकर परीक्षित महाराज जी बड़े गदगद हो गए ये प्रसंग क्यों सुनाया सुखदेव महाराज जी ने परीक्षा महाराज जी के मन में जो भय था सात दिन की मृत्यु का वो निकल जाए इसलिए ये प्रसंग उन्होंने सुनाया परीक्षा महाराज जी सुखदेव जी से कहते हैं कि आप हमें ये बताइए गुरु जी कि भगवान का ध्यान कैसे किया जाए तो ध्यान के विषय में सुखदेव महाराज जी चार बातें बताते हैं जीता जित श्वास हो जित संघ हो स्तूले भगवतो रूपे मन संधार विधिया सबसे पहला जो बताया है ध्यान के अंदर हासन को जीतना सबसे पहले हासन को जीते चाहे वज्रहासन हो चाहे पद्महासन हो हासन को जीतना होगा जब तक हासन को नहीं जीतोगे तो शरीर के अंदर ही ध्यान बना रहेगा भक्तों। कभी टांग यहां बैठते समय तो कभी टांग यहां पर कथा में ध्यान ही लगाता तो घुटने में दर्द होने लग गया कमर में दर्द होने लग गया तो टांग आदि इधर पछाड़ने लग गए वो ध्यान यहां वहां हो इसलिए हासन को जीतना है और दूसरा श्वास श्वास का कनेक्शन मन से बहुत बहुत है आपने देखा होगा जब आपको गुस्सा आता होगा तो आपकी श्वास तेज होने लग जाती है बहुत कनेक्शन है श्वास को जीतो ध्यान के द्वारा प्राणायाम प्राणायाम के द्वारा सांस को खींचो जीतो अपनी सांस को और तीसरा जित संघ अपना एक संगी बना लो साहब संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा हो सके ना ही कोई ऐसा जिसका मैं हो सकू प्रभु रहा मम प्रभु मैं भगवान का और भगवान मेरे हैं बस और कोई नहीं इसलिए अपना एक संगी बना बलहीन की शरण में जाओगे तो आपकी शरणागति क्या होगी जाया हो जाएगी राम जी कहां गए समुंदरम शरणागत समुंद्र की शरण में गए लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी की शरणागति जाया हो गए क्योंकि राम जी बलहीन की शरण में गए समुद्र बलहीन है तीन दिन तक राम जी व्रत लेकर बैठे लेकिन समुद्र ने जवाब ही नहीं दिया मार्ग ही नहीं दिया तो प्रभु ने अग्नि बांध निकाला किसको पानी को जलाने के लिए आपने देखा होगा कि हम पानी से आपको बुझाते हैं लेकिन आप प्रभु आप अग्नि के द्वारा जल को खत्म करने जा रहे हैं भयभीत तो होकर समुंदर ही राम जी की शरणागति में आ गए शरणागति वो ब्रह्मास्त्र है ब्रह्मस्त्र का नाम तो सुना ही होगा आपने ब्रह्मास्त्र बहुत शक्तिशाली अस्त्र है तब अगर ब्रह्मस्त्र के ऊपर किसी और अस्त्र का उपयोग ना किया जाए तब जाकर ब्रह्मस्त्र बहुत शक्तिशाली है हनुमान जी हंका में गए अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने उत्पात मचा दिया तोड़ शुरू कर दी तो रावण के पुत्र आते हैं मेघनाथ उन्होंने जब ब्रह्मस्त्र से हनुमान जी को बांध दिया वैसे तो हनुमान जी को ब्रह्मस्त्र नहीं बांध सकता था उनको वरदान था लेकिन ब्रह्मा जी का स्त्र था इसलिए हनुमान जी ने बंधन को स्वीकार कर लिया हनुमान जी ब्रह्म बंधन बंधन में बंध गए और मूर्छित होकर गिर गए इतने में मेघनाथ विचार करता है कि बंदर जैसे तैसे कर कर बंद तो गया चलो थोड़ा आराम कर लिया जाए मेघनाथ जी आराम करने के चक्कर में चले गए भक्तों और यहां राक्षसों ने विचार किया कि बंदर मूर्छित हो गया है होश में आने पर ना जाने पुनः नहीं उत्पात मचाने लग जाए तो मोटी मोटी संकलियों में राक्षस हनुमान जी को बांध रहे हैं सांकलियों के शब्दों को सुनकर मेघनाथ की नींद खुली और देखते हैं मेघनाथ के त्यारे सारा कार्य इन्होंने खराब कर दिया क्योंकि जब हनुमान जी को भक्तों मोटी मोटी सांकलियों से बांधा गया तो हनुमान जी ने ब्रह्मस्त्र को तोड़ दिया मेघनाथ भी कहता है अरे ये क्या कर रहे हैं जब इसे ब्रह्मस्त्र से बांध दिया गया तो दूसरे अस्त्र की आवश्यकता नहीं थी जब ब्रह्मस्त्र से बंधे थे हनुमान जी इसके बावजूद इन असुरों ने मोटी मोटी संकलियों से जब हनुमान जी को बांधा तो भक्त तो हनुमान जी ने संकलियों को भी तोड़ा और ब्रह्मस्त्र को भी तोड़ दिया क्योंकि ब्रह्मास्त्र के ऊपर यदि किसी और अस्त्र का उपयोग करोगे तो ब्रह्मास्त्र की शक्ति खत्म हो जाती है तो इसीलिए यहां पर कहते हैं जित संघो अपना एक संघी बनाओ अक्सर में अपनी कथाओं में भक्तों को बताता हूं एक मिसाल हमारे भोले बाबा की एक शंकर जी के भक्त थे पानी में डूब रहे थे बोले नाथ रक्षा करो अब भोलेनाथ जी को तो दया आ गई भाई भक्त डूब रहे हैं बचाना चाहिए भोलेनाथ जी तो भक्त को बचाने के लिए भक्तों जा ही रहे थे लेकिन भक्त ने अपने भाव को बदल दिया डूबते डूबते भक्त के मन में विचार आया अरे भोले बाबा तो हमारे पार्वती मैया के अधीन है तो भोले बाबा से तो शक्तिशाली हमारी पार्वती मैया है हे भोले बाबा आप रुक जाइए पार्वती मैया हमारी रक्षा कीजिए कर लो बात जाते जाते हमारे भोले बाबा रुके और पार्वती जी से कहते भैया तुम्हें ये पुकार रहे हैं तुमसे प्रार्थना कर करे जाओ प्रिय तुम ही अब जाओ अब पार्वती जी रक्षा करने के लिए तैयार हो गई आई रही थी तो डूबने वाले व्यक्ति ने अपने भाव को फिर बदल दिया डूबने वाला व्यक्ति चिल्लाने लगा शंकर जी से शक्तिशाली पार्वती और इन सबसे शक्तिशाली उनके पुत्र गणेश महाराज हे गणेश महाराज हमारी रक्षा करो बस गणेश जी से पुकार की ही थी पार्वती जी रुक गई इतने में वह पानी में डूब गया क्यों डूबा उसने होशियारी की एक प्रभुपात जी एक बात बताते थे किसी डूबने की एक मिसाल पर बताते थे एक नौका चलाने वाला था और एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति उसकी कस्टडी में बैठा हाँ वो पढ़ा पढ़ा लिखा जो व्यक्ति था वो बोला भैया तुमने इतना पढ़ा तुमने बिकॉम किया तुमने मास्टर किया आदि किया उसने बोला नहीं तो नौका चलाने वाले को वो पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता है कि तुम्हारी तो जिंदगी जाया हो गई इतने में नौका में एक सुराग था तो वो पानी जब नौका में आने लगा तो नौका डूबने लगी तो मल्ला ने उस पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम्हें तैरना आता है बोले नहीं तो नौका चलाने वाले ने कहा कि तुम्हारी तो पूरी लाइफ ही बेकार हो गई है तुम तो गए जिंदगी से भी तुम गए इसलिए अपना एक संगी बनाओ दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है भगवान है बुद्धिमान कौन है भगवान है इसलिए उन्हीं का भजन करो जो तुम्हें बचा सके इसलिए अपना संगी किसे बनाइए भगवान को बनाइए और चौथी बात है जितेंद्रिया जितेंद्रिया का अर्थ होता है कि ये इंद्रिया आपके इशारे पर सुने अपने इंद्रियों को अपने हाथ में कर दो जितेंद्र देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो ये रूपी घोड़े हैं आंख घोड़ा है देखती और भागती है नाक घोड़ा है सुगती और भागती है जीबा भी घोड़ा है चकती और भागती है कान भी घोड़ा है सुनती और भागती है और त्वचा ये चमड़ी ये भी घोड़ा है संप्रश करती और भागती है अगर आपको रथ चलाना नहीं आता हो घोड़े को चलाना नहीं आता हो तो घोड़े पर मत बैठना क्यों मैया अगर घोड़ा चलाने नहीं आता है और घोड़े पे बैठ गए तो घोड़ा तुमको कहीं ले जाकर पटक देगा इसलिए इंद्री रूपी घोड़े हैं आंख जो देखना चावे वो नहीं हम जो देखना चाहे आंख वो देखे कान जो सुनना चाहे वो नहीं हम जो सुनना चाहे कान वो सुने जीवा जो चकना चावे वो नहीं हम जो चकना चाहे जीवा वो सुन जित्रिय बन जाए तभी आपका जीवन सफल होगा तो ये चार सुंदर बातें बताई सबसे पहले हासन को जीतने की दूसरा श्वास को जीतने की तीसरा अपना एक संगी बना लीजिए और चौथा जितेंद्रिय बन जाइए ये चार बातें श्री सुखदेव महाराज जी परीक्षा जी को भक्तों कहते हैं